बच्चों के की की कहानी। जानुस का का बचपन में उस समय पोलैंड पर रूस वर्चस्व था। जानुस की कामना थी कि वो एक राजा बने ताकि वो सड़क पर रहने को मजबूर गरीब और पीड़ित बच्चों के लिए बेहतर दुनिया गढ़ सके यद्यपि वो कभी भी राजा बनने में कामयाब नहीं हुए लेकिन कोर्जाक एक प्रसिद्ध चिकित्सक लेखक और बच्चों के अधिकारों के हिमाती बने 1912 में जब यूरोप में यहूदी लोगों के लिए जीवन कठिन होता जा रहा था तब कोर्जाक ने यहूदी बच्चों के लिए असाधारण अनाथालय डिजाइन किया वो मानते थे कि अनाथ बच्चे खुद को स्वयं शासित कर सक पाएंगे कोर्जाक ने अनाथालय में बच्चों को खुद की संसद चुनने अदालत चलाने और साप्ताहिक समाचार पत्र निकालने के लिए प्रोत्साहित किया हिटलर के सत्ता में आने के बाद कोरजाक को अपने अनाथालय को वर्षा की यहूदी बस्ती में शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया गया और फिर कोरजाक के लिए बच्चों के लिए भोजन और दवा खरीदना बहुत मुश्किल हो गया फिर भी कोरजाक ने कभी भी अपने आदर्शों को नहीं खोया जब हिटलर के फौजी कोरजाक के बच्चों को गैस भट्टियों में ले जा रहे थे तब भी कोर्जाक ने अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा उस भयानक दौर में भी कोर्जाक ने बच्चों को जितना संभव हुआ उतना प्यार दिया अठारह सौ में बरसात के दिन एक लड़का पोलैंड के वार्सा के पुराने शहर की सड़कों पर घूम रहा था जिन लोगों ने उसको देखा जिन लोगों को उसने देखा वे बहुत गरीब थे और वे सभी भूखे थे उनमें से कई बच्चे बेघर थे जो फटे कपड़े पहने थे वो लड़का उन गरीब बच्चों की मदद करना चाहता था काश वो एक राजा होता, फिर उसने खुद को सफेद घोड़े पर सवार एक राजा होने की कल्पना की वो गरीब असहाय बच्चों के लिए एक एक बेहतर दुनिया रचेगा। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी पीड़ित न हो यह जानुस कोरज़क की कहानी है वो एक ऐसे नायाब इंसान थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों की मदद के लिए समर्पित किया जानुस कोरजाक का जन्म अठारह में वर्षा में हेनरी गोल्डस्मिथ के रूप में हुआ लेकिन लेखक के रूप में वो घर में पले बढ़े जहाँ उन्हें भरपूर प्यार मिला और उनकी अच्छी देखभाल हुई वो खुद अपने आप अकेले घंटो खेलते थे अकेले घंटों खेलते थे और लकड़ी के गुटकों से काल्पनिक शहर रचते थे वो बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध छेड़ते थे कल्पना जगत में खोए रहने के कारण उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे केवल दादी ही जानूस के मानस को समझती थी जानूस ने दादी को दुनिया बदलने के अपने सपने के बारे में बताया उन्होंने कहा कि वो अपना सारा पैसा गरीबों में बांट देंगे जिससे कोई बच्चा गरीब या भूखा न रहे अक्सर घर जानूस को गरीब बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं देते थे जानूस की दादी उन्हें एक दार्शनिक बुलाती थी जब जानूस पांच साल के थे तो उन्हें समझ में आया कि योद्धि होने के कारण वो किस प्रकार दूसरों से भिन्न थे उनकी प्रिय चिड़िया कैनरी मर गई थी और जानूस और उनकी बहन आंगन में एक पेड़ के नीचे उसे दफनाने जा रहे थे जानूस चिड़िया की कब्र पर सलीब लगाना चाहते थे जैसा कि ईसाई कब्रिस्तानों में होता है जिससे कि उनकी कैनरी स्वर्ग जा सके लेकिन घर की नौकरानी ने कहा कि वो पक्षी एक क्रॉस सलीब के लायक नहीं था और चौकीदार के बेटे ने कहा कि क्योंकि कैनरी यहूदी थी इसलिए वो कभी स्वर्ग में जा नहीं सकती थी जानूस ने इस बारे में गंभीरता से सोचा बचपन में जानूस अपनी आया और छोटी बहन के साथ सेक्शन गार्डन घूमने जाते थे वहाँ वे गौरवियों को दाना खिलाते थे और वहाँ पर आए लोगों की बातचीत को गंभीरता से सुनते थे उनके पिता उन्हें नदी के किनारे लंबी शहर पर ले जाते थे वहाँ वे ऐसे लोगों को देखते थे जिन्हें जीवनायापन के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी वे अक्सर वार्सा के पुराने शहर में भी जाते थे जहाँ बहुत गरीब लोग रहते थे वहाँ पर जानूस ने पहली बार बच्चों के जीवन की कठिनाइयों को करीबी से देखा लेकिन स्कूल में जानूस के लिए जीवन कठिन था उन्हें रूसी भाषा बोलनी पड़ती थी क्योंकि उस समय पोलैंड रूस के अधीन था स्कूल में बच्चों के कोई अधिकार नहीं थे और छोटी सी साल के तब उनके जीवन में रूप से बदलाव आया उनके पिता बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ हो गए सात साल बाद उनकी मृत्यु हो गई जानूस ने परिवार की आर्थिक मदद के लिए छात्रों को ट्यूशन देनी शुरू की अपने खुद के संघर्ष के कारण जानूस ने वार्षा के कई बच्चों की मदद करने का और भी अधिक दृढ़ संकल्प लिया उन्होंने पुराने शहर में बच्चों के बीच में भोजन बांटा और उन्हें आशा दिलाने की कोशिश की गरीब बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का उनका सपना कभी भी फीका नहीं पड़ा जब जानूस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तब उन्होंने यह पक्की तरह तय किया कि वो बच्चों की मदद करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और बच्चों के विशेषज्ञ बने लेकिन उनकी योजना में रूसी जापानी युद्ध ने बाधा डाली उस युद्ध में जानूस ने एक चिकित्सा की चिकित्सक की हैसियत से काम किया उन्होंने न केवल घायल सैनिकों का बल्कि उन बच्चों का भी इलाज किया जो युद्ध में हताहत हुए थे उन्होंने युद्ध में लोगों को जख्मी होते और मरते हुए देखा तब उन्हें अपने बचपन के कल्पना जगत के युद्धों और असली लड़ाई के बीच का अंतर नजर आया युद्ध के बाद जानुस ने दिन के दौरान ये यूदी बच्चों के अस्पताल में काम किया और शाम को गरीब परिवारों के बच्चों का मुफ्त इलाज किया देर रात घर लौटने के बाद वो जानूस कोरजा के नाम से लिखने लगे उन्होंने लेखों और पुस्तकों में शिक्षा और शिक्षा और अनाथालयों के बारे में अपने विचार रखे जानुस जल्द ही एक काबिल डॉक्टर लेखक और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सक्षम कार्यकर्ता के रूप में जाने जाने लगे जब अनाथ सहायता सोसाइटी ने उन्हें यहूदी बच्चों के लिए एक नए अनाथालय का निदेशक बनने के लिए कहा तो कोर्जा ने वो काम तुरंत स्वीकार किया बच्चों का इलाज करने के अलावा वो उनके लिए और बहुत कुछ करना चाहते थे वह उनका जीवन बदलना चाहते थे इसलिए उन्होंने शुरू करने के लिए अपनी प्रैक्टिस को त्याग दिया अनाथालयों के बारे में अधिक जानने के लिए ने और लंदन की गरीब बच्चे पनपे और जीवन में आगे बढ़ सके उन्नीस सौ बारह में बानबे क्रोच मालना स्ट्रीट पर अनाथालय भवन बनकर तैयार हुआ जानूस कोरजाक और स्टेफानिया विल जेल नस्का ने साथ मिलकर अनाथालय चलाने का काम संभाला बच्चों का स्वागत करने के लिए वहां दोनों मौजूद थे कोरजाक चाहते थे कि बच्चे खुद अनुशासन करना सीखें। उन्होंने अनाथालय के नियम बनाने के लिए एक संसद का चुनाव करवाया संसद में पारित नियमों का पालन कोरजाक समेत सभी लोगों को करना पड़ता था बच्चों की अदालत भी बच्चों द्वारा ही संचालित होती थी अगर कोई नियम तोड़ता था तो उसमें दंड पर फैसला किया जाता था सबसे महत्वपूर्ण नियम माफी का था और कोरजाक ने उन्हें सिखाया कि पहली बार गलती करना ठीक था जिससे लोग उस गलती को दोबारा फिर कभी न तो अनाथालय एक साप्ताहिक अखबार भी निकालता था जिसमें सभी योगदान करते थे बच्चे शिक्षक अनाथालय के दोस्त और खुद कोरजक भी शनिवार को नाश्ते के बाद बच्चे सप्ताह की घटनाओं और समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए कोर्जक के पास इकट्ठा होते थे जब नए बच्चे अनाथालय में आते तो पहले तीन महीनों तक उनकी मदद का भार एक बड़े बच्चे को सौंपा जाता था कुछ समय बाद नया बच्चा एक अन्य नवागंतुक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता था कोरजाक ने एक बहुत बड़े परिवार के गठन के बारे में सोचा बच्चों ने अनाथालय में एक दूसरे से प्रेम करना दूसरों को सम्मान देना और आत्मनिर्भर बनना सीखा सप्ताह में एक बार बच्चों का वजन लिया जाता था और उनकी जांच की जाती थी फिर उन्हें नहलाया जाता था कई बच्चों के लिए यह एक नया अनुभव था शुक्रवार की रातें खास होती थी क्योंकि उस दिन सभी मिलकर यहूदी सहबत का दिन अपने खूबसूरत डाइनिंग रूम में मनाते थे जहाँ वे खेल खेलते थे पढ़ते थे और अपना होमवर्क भी करते थे बाद में डॉर्मेट्री में कोरजा उन्हें कहानी और परियों की कहानियां सुनाते थे जैसे पश इन जिससे बच्चों को लगे कि जीवन आश्चर्यों से भरा हुआ था और उसमें कुछ भी संभव था अनाथालय चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी लेकिन कोरजा हमेशा बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करते थे उन्होंने बच्चों को सिलाई और बड़ेगिरी जैसे उपयोगी कौशल भी सिखाए लेकिन कोर्जाक उनके साथ मजाक भी करते थे और खूब खेल भी खेलते थे हर गर्मियों में अनाथालय के सभी बच्चे ग्रामीण इलाकों मैं ग्रीष्मकालीन शिविर में, में छुट्टियां बिताने जाते थे वहां बच्चे सब्जी के खेतों में काम करते थे तैराकी और खेल खेलते थे और जंगल की सैर करते थे कोर्जा का मानना था कि बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ उनका मनोरंजन भी बहुत महत्वपूर्ण था क्रोचमालना अनाथालय की इतनी प्रशंसा हुई की कोर्जा को पुलिस श्रमिकों के बच्चों के लिए एक अन्य अनाथालय बनाने में मदद करने के लिए कहा गया वहां उन्हें मैरीना फ्लास्का के साथ काम वहाँ उन्होंने मैरीना फ्लास्का के साथ काम किया वहां भी यहूदी बच्चों के अनाथालय जैसे ही स्वयं शासन की व्यवस्था थी नए अनाथालय को एक हवाई जहाज के आकार में बनाया गया था और उससे बच्चे हमारा घर कहते थे कोर्जाक ने द लिटिल रिव्यू नामक एक अखबार शुरू किया जिसका प्रबंधन बच्चों के हाथों में था पूरे पोलैंड के बच्चों को इसमें योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया था उन्होंने बच्चों की रोज़मर्रा की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए एक रेडियो कार्यक्रम भी शुरू किया जब आपकी माँ या आप, आपके पिता आपको पीटना चाहते हों तो उन्हें एक बार यह सुझाव दें उनसे आधा घंटा इंतजार करने को कहें और तब इस बात की बहुत अधिक संभावना होगी कि उन्होंने अपना मन बदल लिया होगा देर रात जब सभी बच्चे सो रहे होते तब कोरज़ाक लिखने के लिए कमरे की सीढ़िया चढ़कर अपनी अटारी में चले जाते थे यहाँ पर उन्होंने बच्चों और वैश्विक दोनों के लिए किताबें लिखी यहीं पर उनकी सबसे प्रसिद्ध बच्चों की किताब, King Matt, Matt the First थी। पर के बाहर की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी उन्नीस में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उससे दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ युद्ध के पहले दिनों में कोर्जाक ने वैश्को और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रेडियो पर प्रोग्राम दिए थे नाजियो ने जल्द ही फैसला किया कि सभी यह को एक ऊंची दीवार से घेरे यहूदी क्वार्टर में शिफ्ट किया जाए कोरजाक और बच्चों को क्रोच मालना स्ट्रीट वाला अपना आरामदायक अनाथालय छोड़ना पड़ा और उन्हें यहूदी बस्ती में जाना पड़ा उस बस्ती में हजारों यूदी ठूस ठूस कर भरे रहे थे उनका इलाका शहर के बाकी हिस्सों से एक ऊंची ईट की दीवार द्वारा कटा हुआ था सभी यहूदियों को अपने बाजू पर सफेद रंग की पट्टी बांधना और डेविड के एक नीले रंग का रंग पहनना अनिवार्य था कोरजाक ने वो पहनने से इंकार करके गिरफ्तारी का जोखिम उठाया कोरजाक ने घेटों के तंग घर में अनाथालय की ही दिनचर्या स्थापित करने की कोशिश की लेकिन वहां स्थिति बहुत खराब थी क्रोचमालना स्ट्रीट की तुलना में यहां की छोटी सी जगह में लगभग दो गुने बच्चे थे कमरे को खाने और सोने के लिए अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया था लेकिन यहाँ भी इस कठिन दौर में भी कोरजाट ने बच्चों को यथासंभव प्यार और ध्यान देने पर जोर दिया और संगीत कार्यक्रम और थियेटर कार्यक्रम आयोजित किए वो खुद कमरे के बीच में सोते थे जिससे कि वो हर बच्चे के को सोते समय देख सके बच्चों को हर हफ्ते भोजन की कमी के कारण यहाँ पर बच्चे हर दिन पतले और कमजोर होते जा रहे थे कोरजाक घेटों के आसपास ही टहलने के लिए जाते थे वो हमेशा बच्चों के लिए भोजन और दवा के लिए पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करते थे रास्ते में उसे जलाने के लिए उन्हें जलाने के लिए जो कुछ भी मिलता वो उसे उठा लाते थे जिससे जलाऊ लकड़ी के अभाव में वो घर को गर्म रख सकें और अगर उन्हें यहूदी बस्ती में कोई बेघर बच्चा मिलता तो वो आश्रय देने के लिए उसे अपने अनाथालय में ले आते थे कई दोस्तों ने कोर्जा को यहूदी बस्ती से भाग भागने में मदद करने की पेशकश कर की लेकिन कोरजाक ने अपने बच्चों को छोड़ने से पूरी तरह इनकार कर दिया दो साल बाद नाजियों ने यहूदी बस्ती के लोगों को यात्रा शिविरों में भेजना शुरू कर दिया अगस्त छः उन्नीस को कोरजाक ने बच्चों को ट्रेन स्टेशन ले जाने का कोरजाक के बच्चों को ट्रेन स्टेशन ले जाने का आदेश मिला कोरजाक ने एक शांत जुलूस में बच्चों को यहूदी बस्ती में से बाहर निकाला रास्ते में खड़े लोगों ने बच्चों की गर्मियों और शिशता की प्रशंसा की उन्हें यह समझ में नहीं आया कि बच्चों ने इतनी शांति से इसलिए मार्च किया क्योंकि जानूस कोरझाक उनके साथ थे और उनके साथ बच्चे खुद को हमेशा सुरक्षित महसूस करते थे बच्चों के साथ साथ कोरझाक की मृत्यु ट्रेम ब्लिंका की गैस भट्टियों में हुई लेकिन उनकी आत्मा अभी भी अमर है कोरझाक ने जीवन भर बच्चों की रक्षा और उनकी भलाई के लिए काम किया हालांकि वो अनाथालय के अपने बच्चों को प्रलय के आतंक से नहीं बचा सके लेकिन उन्होंने जीवन भर यह प्रयास किया कि दुनिया भर के बच्चों को प्यार शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार मिले कोर्जा के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्नीस उन्... को बच्चों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड उन्नीस में बनाया गया जो कि ऊर्जा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था